महाभारत आश, आश्रम वार्षिक पर्व तृतीयोध्याय राजा धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ मन में जाने के लिए उद्योग एवं युधिष्ठिर से अनुमति देने के लिए अनुरोध तथा युधिष्ठिर और कुंती आदि का दुखे होना व संपान वाच युधिष्ठिर से दुर्योधन पृथुस्तरा नान दुराज्य पुर प्रणय प्रति वै कहते हैं जन्म राजा युधिष्ठिर और धित्राष्ट्र में जो पारस्परिक प्रेम था उसमें राज्य के लोगों ने कभी कोई अंतर नहीं देखा यदा तो कौरवो राजा पुत्र संस्मार दुर्मति तदा भीम हृतार राजिव राजन परंतु वे कुरुवती राजा धिताष्ट्र जब अपने पुत्र दुर्योधन का स्मरण करते थे तब मन ही मन भीमसेन का अनिष्ट चिंतन किया करते थे तथा भीमसेनों धृतराष्ट्रम जनाधि नामर्स येन्द्र सदैव दुष्टव राजेन्द्र उसी प्रकार भीमसेन भी सदा ही राजा धृतराष्ट्र के प्रति अपने मन में दुर्भावना रखते थे वे कभी उन्हें क्षमा नहीं कर पाते थे अप्रकाशान्य प्रकाराद आज्ञा प्रत्यापी कृतज्ञ पुरुष सदा भीमसेन गुप्त रीति से, से धित को अप्रिय लगने वाले काम किया करते थे तथा अपने द्वारा नियुक्त किए हुए कृतज्ञ पुरुषों से उनकी आज्ञा भी भंग करा दिया करते थे स्मरन दुर्म्रम तृत्ता न्यप्य का अथ भीमस्विमध्ये बाहुशब्दाको संश्रवे धृतराष्ट्र से गांधार्यचाप्यमर्शण स्मृत दुर्योधन शत्रु कर्ण दुस्वासनावी प्रोवाचेद सुसब्धो भीम सपुरश राजधतराष्ट्र की ज्योदुष्टता पूर्ण मंत्रणा होती थी और तदुस जो उनके कई दुर्बलता हुए थे उन्हें सदा भीमसेन याद थे एक दिन अमर्स में भरे हुए भीमसेन मित्रों के बीच में बारम्बार भुजाओं पर ताल ठोका और धृतराष्ट्र एवं गांधारी को सुनाते हुए हे रोषपूर्वक यह कठोर वचन कहा वे अने शत्रु दुर्योधन कर्ण और दुःशन को याद कर यो कहे लगे अन्धस्य अन्धपतेहे पुत्रिघपा हुनाम् नीता मम सर्वे नान मित्रो मेरी भुजाएं परिघ के समान सुदृढ़ है मैंने ही उस अंधे राजा के समस्त पुत्रों को जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा युद्ध करते थे यमलोक का अतिथि बनाया है इमौतौ परिघ प्रख भुजौ मम दुरासद योरंतर आसाद्य धातराष्ट्राक्ष ग देखो ये है मेरे दोनों परिघ के समान सुदृढ़ एवं दुर्जय बाहुदंड जिनके बीच में पढ़कर धित्राष्ट्र के बेटे पिस गए हैं ताम चंदने नाक चंदना चमे भुजऊ याभ्याम दुर्योधन औ नीतक्ष ये मेरी दोनों भुजाएं चंदन से चर्चित एवं चंदन लगाने के ही योग्य हैं जिनके द्वारा पुत्रों और बंधु बांधवों सहित राजा दुर्योधन नष्ट कर दिया गया विविधाधि मृकोदर से ये तथा और भी नाना प्रकार की भीम से इनकी कही हुई कठोर बातें जो हृदय में कांटों के समान कसक पैदा करने वाली थी राजा धित्राष्ट्र ने सुनी सुनकर उन्हें बड़ा खेद हुआ साच बुद्धिमती देवी काल पर्याय वेदनी गांधारी सर्वधर्म अज्ञाता नली कान शुष्व समय को लटफेर को समझने और समस्त धर्मों को जानने वाली बुद्धिमती गांधारी देवी ने भी इन कठोर वचनों को सुना था ततः पंच दशे वर्ष समिपह राज के आश्रय में रहते पंद्रह वर्ष व्यतीत हो चुके थे पंद्रह वर्ष बीतने पर भीमसेन के बाघ बाण से पीड़ित हुए राजा धिताष्ट्र को खेद एवं वैराग्य हुआ नानव बुद्ध तद राजा कुंती पुत्रो यधिष्ठिर श्वेता सो वाथ कु द्रौपदी वा भा यशस्वनी कुत्र राजा युधिटिर्को इस बात की जानकारी नहीं थी अर्जुन कुंती तथा यशस्विनी द्रौपदी को भी इसका पता नहीं था मातृपुत्रोच धर्मजौ चित तस्वर्ततास्थ चित्त रक्षत नोच तो, तो किंचिद प्रियम धर्म के ज्ञाता पुत्र नकुल सहदेव सदा राजा धृतराष्ट्र के मनोनुकूल ही वर्ताव करते थे वे उनका मन रखते हुए कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे तत समासराष्ट्रस्वनम वास्पसन्दिग्धम इधमाह चाहषम तदनंतर धृत्राष्ट ने अपने मित्रों को बुलवाया और नेत्रों में आंसू भरकर अत्यंत गदगद बाढ़ी में इस प्रकार कहा नृत्राट वाच विदवता में तद्यथावृत्त कुरुक्षय ममांपराधा तत्सर्व अनुज्ञात कौरवी नृत्राट बोले मित्रों आप लोगों को यह मालूम ही है कि कौरव वंश का विनाश किस किस प्रकार हुआ है समस्त कौरव इस बात को जानते हैं कि मेरे ही अपराध से सारा अनर्थ हुआ है यो हम दुष्टमतिम्धो ज्ञातीनाम भयवर्धनम दुर्योधनम कौरवाण आधिपत्येभ्य दुर्योधन की बुद्धि में दुष्टता भरी थी वह जाति भाइयों का भय बढ़ाने वाला था तो भी मुझ मूर्ख ने उसे कौरवों के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया यहाँ हम संवाक्यम अर्थवत वध्यता पाप सामत्य दुर्मति पुत्र स्नेहाभिभूतस्तु हित मुक्तों मनीषि मैंने नंदन भगवान श्री कृष्ण की अर्थ भरी बातें नहीं सुनी मन ऐसी पुरुषों ने मुझे यह हित की बात बताई थी कि इस खोटी बुद्ध वाले पापी दुर्योधन को मंत्रियों सहित मार डाला जाए इसी में संसार का हित है किंतु पुत्र स्नेह के वसीभूत होकर मैंने ऐसा नहीं किया विद्रनाथ भीष्मेण द्रोणेण चुपेण च पदेपति भगवता व्यासन च महात्म नाथ गांधारिया तदितम तप्यते विदुर चम विदुर्ष्म्रोणाचार्य कृपाचार्य महात्मा भगवान व्यास संजय और गांधारी देवी ने भी मुझे पग पग पर उचित सलाह दी किंतु मैंने किसी की बात नहीं मानी यह भूल मुझे सदा संताप देती रहती है यच्चा हम पांडुपुत्रेण गुणवत्तो महात्मसो न दत्वान् दीपता पितृपहता महात्मा पांडव गुणवान हैं तथापि उनके बाप दादों की यह उज्ज्वल समाप्त संपत्ति भी मैंने उन्हें नहीं दी विनाशं पश्यमानी सर्वराज्याम गाग्रज एक तथे यस्तु परम अन्य जनार्दन समस्त राजाओं का विनाश देखते हुए गदाग्रज भगवान श्री कृष्ण ने यही परम कल्याणकारी माना कि मैं पांडवों का राज्य उन्हें लौटा दूँ परंतु मैं वैसा नहीं कर सका सोहमेता नृवृत्ता हृदय स्थलभूता धारिया इस तरह अपने की हुई हजारों भूले मैं अपने हृदय में धारण करता हूं। जो इस समय कांटों के समान कषक पैदा करती है विशेषत स्थ पश्यामी वर्षे पंच दशेद्य वही अस् पाप से सुदुर्मति विशेषतः पंद्रहें वर्ष में आज मुझ दुर्बुद्धि के आँखें खुली है और अब मैं इस पाप की शुद्धि के लिए नियम का पालन करने लगा हूँ चतुर्थे नियते काले कदाचि चाष्टमी तृष्णाभिनयन भुंज गांधारी करो त्याहार सर्व परिजन सदा कभी चौथे समय अर्थात दो दिन पर और कभी आठवें समय अर्थात चार दिन पर केवल भूख की आग बुझाने के लिए मैं थोड़ा सा आहार करता हूँ मेरे इस नियम को केवल गांधारी देवी जानती है अन्य सब लोगों को यही मालूम है कि मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ युधिष्ठिर भयादे भृतम तप्यति पांडव जप्य परो पर गांधारी चलस्फिरी लोग युधिष्ठिर के भय से मेरे पास आते हैं पांडुपुत्री युधिष्ठिर मुझे आराम देने के लिए अत्यंत चिंतित रहते हैं मैं और यशस्विनी गांधारी दोनों नियम पालन के ब्याज से मृग पहन कुशासन पर बैठ कर मंत्र जप करते और भूमि पर सोते हैं शतम तो पुत्राणाम जयोर्योद्धे पलायिम नानुत्यामे तच्चा हम क्षत्र हम दोनों के युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सौ पुत्र मारे गए हैं किंतु उनके लिए मुझे दुख नहीं है क्योंकि वे क्षत्रिय धर्म को जानते थे और उसी के अनुसार उन्होंने युद्ध में प्राण त्याग किया है धर्म राज्य कौरव भद्रम ते यादवी मातर वचस्ेदम निबोध मे अपने सुहितों से ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिर से बोले कुंती नंदन तुम्हारा कल्याण हो तुम मेरी यह बात सुनो सुखम्यूषि पुत्र त्वया महादान दत्ता ने श्राद्धा च पुनः पुनः बेटा तुम्हारे द्वारा सुरक्षित होकर मैं यहां बड़े सुख से रहा हूँ मैंने बड़े बड़े दान दिए हैं और बारम्बार श्राद्धकर्मों का अनुष्ठान किया है प्रकृष्ट चया पुत्र पुण्यम चरणम यथा बलम गि हतपुत्रेय धैर्य दीक्षते पुत्र जिसने अपने शक्ति के अनुसार उत्कृष्ट पुण्य का अनुष्ठान किया है और जिसके सो पुत्र मारे गए हैं वही यह गांधारी देवी धैर्यपूर्वक मेरी देखभाल करती है द्रौपद्या तव चैश्वर्य हरिण हम समतीता निशास्ते स्वधर्मे नताजुति न ते सुतिकर्तव्य पशांदन कुरुनंदन जिन्होंने द्रौपदी के साथ अत्याचार किया तुम्हारे ऐश्वर्य का अपहरण किया वे क्रूर कर्मी मेरे पुत्र क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में मारे गए हैं अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती है सर्वे शस्त्रोका गे भी मुखम भा आत्मन स्तुित गांधार्या सेव, व राजेंद्र तद अनुज्ञात वे सब युद्ध में सम सम्मुख मारे गए हैं अतः शस्त्रधारियों को मिलने वाले लोकों में गए हैं राजेंद्र अब तो मुझे और गांधारी देवी को अपने हित के लिए पवित्र तप करना है अतः इसके लिए हमें अनुमति दो तुम तो प्रान तुम शास्त्र भृताम श्रेष्ठ सततम धर्म राजा प्राण भृताम संसान्यम तुम शास्त्र धारियों में श्रेष्ठ और सदा धर्म पर अनुराग रखने वाले हो राजा समस्त प्राणियों के लिए गुरुजन की भाति आदरणीय होता है इसलिए तुमसे ऐसा अनुरोध करता हूँ वीर तुम्हारी अनुमति मिल जाने पर मैं वन को चला जाऊँगा चीर वृद्धारो भविष्या बड़े चर राजन, राजन वह मैं चीर और वलकल धारण करके इस गांधारी के साथ वन में विचरूंगा और तुम्हें आशीर्वाद देता रहूंगा उच्चतम न कुर्वेशा भरत स पुत्र स्वेश वोहते तात भरश्रेष्ठ नरेश्वर हमारे कुल के सभी राजाओं के लिए यही उचित है कि वे अंतिम अवस्था में पुत्रों को राज्य देकर कर स्वयं वन में पधारे तत्रह वायुभक्सो व वा निराहारोपिवा वसन् आभी रच तप परम। वीर वहां मैं वायु पीकर तपस पार्थ वो फल भाजो हिराजान कल्याण से तरस्य वाम बेटा तुम भी उस तपस्या के उत्तम फल के भागी बनोगे क्योंकि तुम राजा हो और राजा अपने राज्य के भीतर होने वाले भले बुरे सभी कर्मों के फलभागी होते हैं युधिटिर्वाच नुखते निप धिमास्तो धिमां मतो दुर्बुद्धिम राज्य सकम प्रमादिनम युधिष्टि ने कहा महाराज आप यहां रहकर इस प्रकार दुख उठा रहे थे और मुझे इसकी जानकारी न हो सकी इसलिए अब यह राज मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता हाय मेरी बुद्धि कितनी खराब है मुझ जैसे प्रमादी और राजाशक्त पुरुष को धिक्कार है यो हम भवंतम दुखार्तम उपवास कृतम जिताहारं जिताहारम क्षितिशम नातृ भी आप दुख से आतुर और उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल होकर पृथ्वी पर शयन कर रहे हैं तथा भोजन पर भी संयम कर लिया है और मैं भाइयों से आपकी इस अवस्था का पता ही न पा सका अहो स्मृवता गूढ़ बुद्धिनाम विश्वास यहाँ आम झरीदम दुख अहो आपने अपने विचारों को छिपा कर मुझ मूर्ख को अब तक धोखे में ही डाल रखा था क्योंकि पहले मुझे यह विश्वास दिला कि मैं सुखी हुँ आप आज तक तोगते रे किं मे राज्ये न भोगैर्वाह किं यज्ञ किम त्वं हे पाल दुखान्यवाप्तवान् महाराज इस राज्ये इस् भोगो इ यज्ञो अथवा इ सुख समग्री से मुझे क्या लाभ हुआ ज मेरे हि पा रहकर आपको इतने दुख उठाने पड़े पीड़ितम चा पिता नाम ये राज्य महात्मा नमे बच अन बज सा जनेश्वर जनेश्वर आप दुखी होकर जो ऐसी बात कह रहे हैं इसलिए मैं उस समस्त राज्य को और अपने को भी दुखित समझता हूँ भवान् पिता भवान्न माता भव भवान परमो गुरु भवता वै क्विष्ठा महे व्यय आप ही हमारे पिता आप ही माता और आप ही हमारे परम गुरु हैं आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे और सौ भगवत पुत्रो जुर्निपसम अस्तु राजा महाराज यम मनते भव भवान पिता भवान माता भवान परमो गुरो भवता विपृणा वै कूतिष्ठा महे व्यम आप ही हमारे पिता आप ही माता आप ही हमारे परम गुरु हैं आपसे विलग होकर हम कहां रहेंगे और सो भवत पुत्रपसम अस्तु राजा महाराजा यमय मन्यते भवान अहम वनम गमेश भवान राज्यम प्रशास न मामयसा दग्धम भूयस्तम दग्धुमर्हते निप महाराज यो आपके औरस पुत्र हैं यही राजा हो अथवा और किसी को जिसे आप उचित समझते हो राजा बना दे या स्वयं ही इस राज्य का शासन करें मैं ही वन को चला जाऊँगा पिताजी मैं पहले से ही अपयस की आग में जल चुका हूँ अब पुनः आप भी मुझे न जलाइए ना हम राजा भवान राजा भवत परवान हम कथम गुरुम ताम धर्म मज्ञम अनुज्ञा तुम हो सहे मैं राजा नहीं आप ही राजा हैं मैं तो आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला सेवक हूँ आप धर्म के ज्ञाता गुरु हैं मैं आपको कैसे आज्ञा दे सकता हूँ न मनुहृदन कृते नघ भवित तथा तद्धि व्यम चांदी चमोहिता निष्पाप नरेश दुर्योधन ने जो कुछ किया है उसके लिए हमारे हृदय में तनिक भी क्रोध नहीं है जो कुछ हुआ है वैसे ही थी हम और दूसरे लोग उसी से मोहित थे वयम वह पुत्राभुतो यथा दुर्योधनादय गांधारी चव कुच निर्विशय से मेम जैसे दुर्योधन आदि आपके पुत्र थे वैसे ही हम भी हैं मेरे लिए गांधारी और कुंती में कोई अंतर नहीं है साम तम यदि राज इंद्र परित्यज गति पृष्टु सत्य महात्मा नमहानी राजन यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं अपनी सौगंध खाकर सत्य कहता हूं कि मैं भी आपके पीछे पीछे चल दूँगा इम भी वसुत पूर्णामगर खलाता विप्रहीणस्य नीत करी भवि आपके त्याग दिनी पर यह धन धान्य से पर समुद्र से गिरी हुई सारी पृथ्वी का राज्य भी मुझे प्रसन्न नहीं रख सकता भवदीय इदम सर्व शिसावाम प्रसादे ये सब कुछ आपका है मैं आपके चरणो पर मस्तक रखकर रखना करता हि प्रसन्न हस आन है मा चिन्ता दूरजी चाहि भवितव्यम् अनुप्राप्तौ अन्ये त्वं वसुधाधिप दृष्टाशुश्रू मानस्त्वा मोक्षिष्ये मनसोज्वरं पृथ्वीनाथ मैं समझता हि आप भवितव्यता के बस में पड़ गए थे यदि सौभाग्यवश मुझे आपकी सेवा का अवसर मिलता रहा तो मेरी मानसिक चिंता दूर ही हो जाएगी नित्राष्ट तापस्े में मनस्तात वर्तते गुरुनंदन उचितम च कुल अरण्यम गमनम प्रभो नृत्राष्ट बोले बेटा गुरुनंदन अब मेरा मन तपस्या में ही लग रहा है प्रभो जीवन के अंतिम अवस्था में वन को जाना हमारी कुल के लिए उचित भी है चिमस्त पुत्र शुत्रुषितराधि पुत्र नरेश्वर मैं दीर्घ काल तक तुम्हारे पास रह चुका और तुमने भी बहुत दिनों तक मेरी सेवा शुश्रूषा की अब मेरी वृद्धावस्था आ गई अब तो मुझे वन में जाने की अनुमति देनी ही चाहिए इत्युक्त्वा सम्पा उचितुक्त धर्मराजान वाच वचनम राजा धृतराष्ट्रोम विकाशुता सन्जय च महात्मा कृपं चापी महारथम अनुने तो मिहेबी भगवद्दिर्वसुदाधिपम वैसाजी कहते राजन धृतराष्ट्र की सुनकर धर्मराज्य धिष्ठिर कापने लगे और हाथ जोड़कर चुपचाप बैठे रहे अंबिकानंदन राजा धित्राष्ट ने उनसे उपरयुक्त बात कहकर महात्मा संजय और महारथी कृपाचार्य से कहा मैं आप लोगों के द्वारा राजा युधिष्ठिर को समझना समझाना चाहता हूँ मलायत ये मनोहिदम मुखम च परिशुष्यति वैसा च प्रकृष्टिना वाक्यामी शैव एक तो मेरी वृद्धावस्था और दूसरे बोलने का परिश्रम इन कारणों से मेरा जी घबरा रहा है और मुँह सूखा जाता है इतुक्ता सत धर्मात्मा वृद्धो राजा कुह गांधारिश धीमान सहसै वगता सुबत ऐसा कहकर धर्मात्मा बूढ़े राजा कुरकुल शिरोमढ़ि बुद्धिमान धृतराष्ट्र ने सहसा ही निर्जीव की भांति गांधारी का सहारा ले लिया तम तो दृष्ट् सामसनम विसम इव कौरव आरती राज कम तिब्र कौंते परवीर कुरलाधित्रट को संज्ञा हिंसा बैठा दी शत्रुवीरो का संहार करने वाले कुंती कुमार राजा को बड़ा दुख हुआ युधिष्ठिर्वाच यहां सत्सख्यन वैबल सोय नारीम व्यपाश्रित शेते राजा गता सुत युधिष्ठिने ओह जिमे लाख हाथियो स्त्री का सहारा सो र हैमा चूर्णीकृता बलवता सो बलामा ज बलवान् नरेश पीमसेन कीहमयी प्रतिमा को चूर्ण वे आज अभला नारी के सहारे पड़े हैं धिगस्तु माम धर्म धिक्बुम धिक च मेतम ये पृथ्वी पाल से तेयम अतम थोचित मुझे धर्म का कोई ज्ञान नहीं है मुझे धिक्कार है मेरी बुद्धि और विद्या को भी धिक्कार है जिसके कारण ये महाराज इस समय अपने लिए अयोग्य अयोग्य अवस्था में पड़े हुए हैं अहम अहमप्योपव्यामी यथवायम गुरु यदि राजान भुंगते यम गांधारी गाधारी चयशस्विनी यदि यशस्विनी गांधारी देवी और राजा चित्राट भोजन नहीं करते हैं तो अपने इन गुर्जनों की भांति मैं भी उपवास करूँगा वैशम वाच ततोश पाणिना राजन जल शीतेन पांडव उरोम मुखम चनकैह पर धर्म भी वैशम पाण्जी कस्तः राज कहकर धर्म की ज्ञाता पांडपुत्र युधिष्टि ने जल से शीतल किए हुए हाथ से धृत्राष्ट्र की छाती और मुँह को धीरे धीरे पूछा तेन रत्नौ सधी मत पुण्यन चुगंधि पाणस्पर्शन राज्य स राजावाप महाराज युधिर्के रत्नौषधि सम्पन्न उसपवित्र एवं सुगंधित कर स्पर्शे राजा धृत्राट की चेतना लौट आये धृत्राट आच स्पृश पाणीना भूय पर चाण्डव जीवामी वाति संस्पर्शा तवराजीवलोचन नृतराष्ट बोले कमल नयन पांडुनंदन तुम फिर से मेरे शरीर पर अपना हाथ फेरो और मुझे छाती से लगा लो तुम्हारे सुखदायक से मानो मेरे शरीर में प्राण आ जाते हैं मूर्धानम चवा तवाग्रा तुम भी मणजाधि पाणिभ्याम ही परिस्पृष्टुम प्रेणनम ही नरेश्वर मैं तुम्हारा मस्तक सूंघना चाहता हूँ और अपने दोनों हाथो समर्श कने क्षा र हा इ मुझे परम तृप्ति मिली है अष्टमो यद्यकालोयं आहारस्य कृतस्य महे ये नाहं कुरुसार धूल शक्तो वि न विचेष्ठ तु पिले दिनो ज मे भोजन किया तबे आजय समय चोथा दिन पूरा हो गया है परष्ठे होकर मैं कोई चेष्टा नहीं कर पाता अत्यर्थम व्यायामश्चा अत्यथम ऋतस्वामता तथ्लाम नस्ता धत संज्ञा इवाभव थाम से अनुरोध करने के लिए बोलते समय मुझे बड़ा भारी परिश्रम करना पड़ा है अतः क्षीण शक्ति होकर मैं अचेता हो गया था तवा प्रक्षम तवामृतरस प्रक्षमस्पर्श मिम प्रभो लब्धवा संजीवित्मी थे मन कुकुल प्रभो तुम्हारे हाथों का स्पर्श अमृतरस के समान शीतल एवं सुखद है कुरकुलनाथ इसे पाकर मुझ में नया जीवन आ गया है मैं ऐसा मानता हूँ व सम्पावाच एवुक्त सु कौंतेन भारत स्पस्पर्श पस्पर पस सर्वगात्रु सौहाम शनिदा वैश्व पाण जी कहते हैं भारत अपने ज्येष्ठ पितृव्य धृतराष्ट्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने बड़े स्नेह के साथ उनके समस्त अंगों पर धीरे धीरे हाथ फेरा उपलभ्य ततः प्राणाधितष्ट्रो मही पति बाहुभ्या संपरी स्त्य उे स्पर्श से राजा रा धृतराष्ट्रे शरीर मानो नूतन आ गए और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से युधिष्ठिर को छाती लगा उ सूघा मिदुराहदेहस्ति सर्दु हृदुखिता भृशं अति दुखा किंचन पाण्डवरुण देख कर विदुर आदि सब लोग अत्यंत दुखी हो रोने लगे अधिक दुख के कारण भी लोग पुत्र राजा युधि से कुछ न बोले गांधारी तेव धर्म मनसोदिवृचम दुखान्यंधार यदराज वैमित प्रवी धर्म को जानने वाली गाँधारी अपने मन में दुख का बड़ा भारी बोझ ढो रही थी उसने दुखों को मन में ही दबा लिया और रोते हुए लोगों से कहा ऐसा न करो इतरास्तु स्त्रिय सर्वा कुंत्या सह सुदुखिता नेत्रिरागत विकले दह परिवार ज स्थिता भवन कुंती के साथ कुरुकुल की अन्य स्त्रियां भी अत्यंत दुखी हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई उन्हें घेर कर खड़ी हो गई अथाब्रवीत पुनर्वाक्यम धृतराष्ट्रो युधिटि अनुजानी माजन तापस्े भर तदनंतर धृतराष्ट्र ने पुनः युधि से कहा राजन भरत मुझे तपस्या के लिए अनुमति दे दो ग्लाय मे मनस्ता भूयो भूय प्रजलतः न मातः परम पुत्र परिक्लेषुम से ही था बार बार बोलने से मेरा जी घबराता है अतः बेटा अब मुझे अधिक कष्ट में न डालो तस्में तो कौरव इंद्र तम तथा ब्रूवति पांडव सर्वे सामेव नम आर्तनादो महानभु कौरवराधत्र जब पांडवपुत्र युधिष्ठिर से बात कह रहे थे उस समय वहाँ उपस्थित हुए समस्त योद्धा महान आर्तनाद अर्थात हाहाकार करने लगे दृष्ट्वा कृषम च उपवास अतथोतिपवास परिश्रागस्थी परिवार धर्मपुत्र स्वितर पर महाप्रभु शोकजंबा सुच्य पुनर्वचनम अब्रवीद अपने ताऊ महाप्रभु राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार उपवास करने के कारण थके हुए दुर्बल कांतिन अस्थि चर्मा वशिष्ठ और अयोग्य अवस्था में स्थित देख धर्मपुत्र युधिष्ठिर क्षोभजनित आशु बहाते हुए उनसे इस प्रकार बोले न कामि नर श्रेष्ठ जीवित पृथ्वी तथा यथा तो प्रियम राजि परम तप न मैं न तो जीवन चाहता हूँ न पृथ्वी का राज्य परम तप नरेज जिस तरह भी आपका प्रिय हो वही मैं करना चाहता हूँ यदि चाहमनुग्राहत तो पिबा क्रियताम तहार तथो वे श्याम्य हम परम यदि आप मुझे अपनी कृपा का पात्र समझते हो और यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो मेरी प्रार्थना से इस समय भोजन कीजिए इसके बाद मैं आगे की बात सोचूँगा तथो ब्रवीण महातेजाधतराष्ट्रो युधि अनुज्ञातस्वया पुत्र भुंजीयामती कामए तब महातेजस्वी धृतराष्ट ने युधिष्ठिर से बेटा तुम मुझे वन में जाने की अनुमति दे दो तो मैं भोजन करुँ यही मेरी इच्छा है एते ब्रुवति राजेन्द्र धृतराष्ट्रे युधिष्ठिर सत्यवती पुत्रो व्यासोभ्य वचो ब्रवीत महाराज धित्र से ये बातें कही रहे थे कि सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे इत महाभारती आश्रम वार्षिकी परमढ़ी आश्रम वास धृतराष्ट्र निर्वेद तृतीयोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व के अंतर्गत आश्रम वास पर्व में धृतराष्ट्र का निर्वेद विषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ